की छाउ में देखो कोई हल ले चलू तुझो वहाँ ये नजारे ये इशारे रहा चल चल रहा दूर कहीं तू सारे प्यार की राह में प्रति छाऊ में देखो हलचल के मौसम प्यार का प्यार के इकरार का, सपनों के सिंगार का दो तो दिलों के तार का, का, का, की झंकार किस है ये सशीली रुदनशीली और हवा चंचल दूर कहीं तू तो चल दिल दहा है प्यार की की प्यारे छाउ हल दूर कहीं तू तो चल दिल दहा है मचल प्यार की की छाऊ में, में देखु हल